लेकिन यहाँ से वो अवान्तर प्रकरण एक प्रारंभ होता है न शुरू से ही तम एतम अविद्याख्यम आत्मात्मनो इतर इतर अध्यासम इत्यादि से अध्यास का लक्षण संभावना और प्रमाण से अध्यास का निरूपण करना भस्कर भगवान ने प्रारंभ किया है तो पहले लक्षण बताने के लिए आह कोयम अध्यासो नाम यहाँ से प्रारंभ किया 16 नंबर पृष्ठ पर और कथम पुनः प्रत्यगात्मि यहाँ से पहले तक अध्यास के लक्षण की चर्चा हुई आह कोयम अध्यासो नाम से और कथम पुनः प्रत्यगात्मि अविषय यहाँ से लेकर के 19 नंबर पृष्ठ तक अध्यास की संभावना को बता दिया गया तत्र एवं सति यत्र यद अभ्यास तत्कृत दोषेन गुणेन वा अनुमात्रेना भी स न संब्यते यहाँ तक के ग्रंथ से अध्यास की संभावना बताई अब अध्यास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 प्रमाणम आह तम ये तम इति एवं इन्हें उक्त प्रकार से भास्कर भगवान ने अध्यास का लक्षण तथा संभावना इन दोनों को बता दिया अब प्रमाण को भास्कर भगवान बताते हैं प्रमाणम आह अध्यास विषयक प्रमाणों को भष्कर भगवान बताना प्रारंभ करता है। तम एक तम इत्यादि से तो भाष्य में है तम एक तम अविद्याख्यम आत्मनात्मनो इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिक प्रवृत्ता तो ये जो इतरेतर अध्यास हैं आत्मात्मा का परस्पर अध्यास अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यास तथा तो संसर्ग संसर्गाध्यास और आत्मा का अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ संसर्ग संसर्गाध्यास ये हैं इतरेतर अध्यास आत्मात्मा का।, का और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 आत्मनात्मा के परस्पर अध्यास को ही पुरस्कृत्य का अर्थ हेतु बनाकर सर्वे प्रमाण प्रमे व्यवहारा लौकिका वैदिकाच प्रवृत्ता तो सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा प्रवृत्ता तो व्यवहार का हेतु हैं आत्मनात्मा का इतर इतर अध्यास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 आत्मनात्मका आत्मा का इतर अध्यास है और वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार का भी कारण आत्मनात्मका परस्पर अध्यास है अध्यास निमित्तक ही सारे व्यवहार हैं ये बताया जा रहा है अध्यास में अर्थापत्ति तथा अनुमान प्रमाण को दिखाने के लिए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 देवदत्त का पीनत्व देवदत्त के पीनत्व का कारणभूत रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता ऐसा है अर्थापत्ति प्रमाण दिखाने के लिए यहाँ पर भाष्कर भगवान ने पहले दोनों प्रकार के प्रमाण प्रमेय व्यवहार का कारण अध्यास ही है ये बताया तम ये तम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतर अभ्यास पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार लौकिका वैदिक प्रवृत्ता प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी दो प्रकार के हैं इसे दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है सर्वाणी च शास्त्री विधि निषेध मोक्षपराणि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 सर्वणी शास्त्राणी और मोक्ष मोक्षपराणी सर्वाणी शास्त्राणी तो विधि प्रतिषेध परक शास्त्र हैं सब शास्त्र संचारों वेदों का कर्म वह कहलाएगा यहाँ पर विधि निषेध परक सभी शास्त्र विधि निषेध पाणी सर्वाणी शास्त्राणी यानि ऋग्वेदादि गत कर्मकांड में आए हुए सब वचन और मोक्ष पराणी सर्वाणी शास्त्राणी वे हैं सभी वेदों का जो ज्ञानकांड है उपनिषद वचन है वे हैं मोक्ष परक सभी शास्त्र शब्द से ग्राह्य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 आ, पुरस्कृत्य पुरस्कृत प्रवृत्ता ऐसा लगाना सर्वाणी च शास्त्र विधि प्रतिषेध मोक्षपरा आत्मात्मनो इतर इतर अभ्यास पुरस्कृत ऐसा ऐसान्वय करना हाँ अविद्या अविद्यामूलक है थोड़ी टीका है इसको देखिए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 प्रत्यक्ष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं प्रत्यक्ष अर्थ के परामर्शक होते हैं इसलिए ये तम शब्द ही बता रहा है कि यह अध्यास प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष हैं तो इंद्रिय बाह्य इंद्रिय या अंतकरण से वेद्य नहीं है अपितु तो साक्षी वेद्य हैं साक्षी भाष्य है इसलिए कहा साक्षी प्रत्यक्ष साक्षिप्रत्यक्ष अध्यासम तो साक्षी प्रत्यक्ष साक्षिप्रत्यक्ष शब्द हेतु क्वास्कृत शब्द इति त्रिविधो व्यवहार प्रवर्तते प्रवर्त तो लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार वैदिक व्यवहार में अवांतर दो भेद हैं कर्मशास्त्रीय और मोक्षशास्त्रीय व्यवहार ये प्रवृत्त होता है आत्मात्मा के अध्यास को निमित्त मान करके तत्र विधि निषेध पराणी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 कथम पुनः इत्यादि का इत्यावतरण लिखते हैं टीकाकार एवं व्यवहार हेतु त्वेन अध्यासे प्रत्यक्ष सिद्धे प्रमाणातर पृछति कथम इस प्रकार अध्यास लौकिक तथा वैदिक व्यवहार का हेतु होने से व्यवहार हेतुत्व रूपे न प्रत्यक्ष है जैसे बिना अग्नि के धुआ हो नहीं सकता ऐसे व्यवहार हेतुत्व रूपे धूम हेतुत्व रूपे अग्नि जैसे प्रत्यक्ष है ऐसे व्यवहार हेतुत्व अनु अध्यासो नत्मात्मा का यद्यपि प्रत्यक्ष है तो भी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 प्रत्यक्षदी प्रमाण शास्त्री तो ये प्रमाणानी का विशेषण है अविद्यात इसमें मतुप अर्थ में मतुप को वकार हुआ है मकार को वकार अविद्यावत अविद्यावान और विषय शब्द का अर्थ है आश्रय और अविद्या शब्द से यहां पर मूल अज्ञान नहीं लेना आत्मनात्मा का परस्पर अध्यास जिसे कहा था ना अविद्याख्यम आत्मात्मनो इतर इतर अध्यास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 इति अद्यावाह्या आत्मा प्रमाता स विषय आश्रय ये अविद्याद विषयानी विग्रह अद्याद्या भ्रांति अविद्याम अ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 काष्ट छेदन का करणभूत तो कुल्हाड़ी का प्रवर्तक होता है अधिष्ठाता होता अधिष्ठाता यानी प्रवर्तक तो माना जाता है काष्ट छेत्ता आश्रित काष्ट छेदन का करणभूता कु, कुल्हाड़ी है ऐसे ही रूपादि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 आगे है तत्त प्रमे व्यवहार हेतु होताया कैसी प्रेरणा करता है ये प्रमाता इसके लिए प्रकार बताया जा रहा स्पष्ट स्पष्ट किया जा रहा है कि तत्त प्रमेय व्यवहार भूताया प्रमायाध्यात्मक प्रमात्राश्रित्वात प्रमाणान अविद्याद विषय यद्यप्रत्यक्षरपन प्रमाणन अविद्याद इति योजना ऐसा करना ऐसान्वयकते तो हैं कि तत्त प्रमे व्यवहारभूता प्रमाया अध्यास आत्मक प्रमा प्रमाता के आश्रित होती हैं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 वो है अनध्य उस अनध्य वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान होने से तत्त्वमशादी तो वाक्यर्थ अध्यस्त को विषय नहीं बनाता अध्यस्त है अनात्मात्र तत्पदार्थ की उपाधि तम पदार्थ की उपाधि भाग त्याग लक्षणा से तो उनको तो अलग किया जाता और उन उपाधियों का जो आत्मा के साथ संसर्ग वो भी अध्यस्त है उसे भी अलग जब उपाधि से अलग करते हैं तो उपाधि का उपाधि से विविध आत्मस्वरूप के साथ आध्यात् संबंध भी नहीं रहता वो असंग तत्व है असंश्लिष्ट है और उस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 ऐसा ब्रह्म ही मय के रूप में स्पुरित होता है वो फिर प्रमाता नहीं रहता अन्विष्ट पश्चात प्रमाते व पाप दोषादि वर्जित वो प्रमाता वो हो जाता है सारे दोषों से रहित अपहत पापमत्वादी से लक्षित शुद्ध ब्रह्म वही है उसी रूप से अभिव्यक्त होता है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 आश्रय दोषात अप्रामाण्य पत्ते इति आक्षेप तो कथम शब्द को या तो प्रमाण की जिज्ञासा को बताने वाला मान लिया जाए जैसे पहले व्याख्यान हुआ अथवा अक्षेपार्थ में मान लिया जाए तो कथम शब्द को जब अक्षेपार्थ में मानेंगे तो उस समय की यदवा इत्यादि से व्याख्या इस प्रकार होगी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 तो उच्यते इद अवतर लिखते हैं टीकाकार तत्र प्रमाण प्रश्ने व्यवहारापत्ति तलिंग आह तस्तन तो प्रमाण प्रश्ने कथम पुनः इत्यादि से आध्यास विषयक प्रमाण पूछा जा रहा है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 तदीय देहादिशु अहम मम अध्यास मूल तद अन्वय मिरिन यदिमूलो घट प्रयोग तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार में अभ्यास हेतुत्व तो सिद्ध करने के लिए अध्यास मूलत्व सिद्ध तो करने के लिए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 देवदत्त का सुसुप्ति के समय अपने कार्य करण संघात में अहम मम अध्यास नहीं होता तो कोई व्यवहार भी नहीं होता जाग्रत और स्वप्न में उसकी जो उपाधि भूत कार्यकरण संघात है उसमें उसका अहम मम अध्यास होता है तो व्यवहार भी होता है तो ये अपनी अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास अनुविधायित्व यानी अनुकारित्व अनुकरण करना ये जो अन्वय सचार व्यतिरक सहचार है इस अन्वय सचार व्यतिरक सहचार के कारण ये निश्चित होगा जैसे मिट्टी का कार्य रूप घड़ा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 जो जिसका अन्वय व्यतिरिक अनुविधाई है वह उसका कार्य माना जाता है तो अध्यास का अन्वय व्यतिरिक अनुविधाई व्यवहार अध्यास का कार्य माना जाएगा ये यहां पर कहा गया अब व्यवहार अध्यास का अन्व अनुविधाई व्यतिक अनुविधाई हैं यह दिखाना पड़ेगा ना हेतु तो की सिद्धि करनी पड़ेगी ना तो हेतु तो सिद्धि के लिए पहले व्यवहार अध्यास के व्यतिरक का अनुविधाई है यह दिखाया जा रहा है देहेन्द्रियु इत्यादि के द्वारा देह इंद्रिया अहम मम अभिमहित प्रमातत्वपत् तो प्रमाण प्रवृत्ति अनुपपत्ते इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार त्र तो व्यति दर्शयती इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल